ये नमस्कार मैं आसित रेडी आपने आज तक मेरा काम देखा होगा क्राइम पेट्रोल जैसी सीरियल में और मराठी सीरियल्स में काफी कर चुका हूँ फिल्मों में भी मैंने किया है मुजफ्फरनगर 2013 वगैरह इकराम करके एक फिल्म अभी मेरी आने वाली है मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा काम पसंद करेंगे फिलहाल तो मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा रेडियो मधुबन को नाइन्टी प्वाइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग मुंबई पहुंचे हैं मुंबई के मराईलैंड में बैठे हुए हैं और एक विशेष मी टू जी आयरे ये मराठी सीरियल का सेट लगा हुआ है ग्रिस वसईकर जी जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं और वहां पर काफ़ी हीरो हीरोइंस एक्टर्स अपना विशेष शूटिंग कर रहे हैं तो हम लोग उस बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के अमृता देशमुख जी से बातें करेंगे एक्ट्रेस से तो आप सभी की तरफ से अमृता देशमुख जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया कैसे हैं आप मैं बहुत ठीक हूँ आप कैसे हैं हम भी अच्छे हैं आपको देखकर और अच्छे हो गए हैं अमृता देशमुख जी मैं चाहूँगा अपने फैमिली के बारे में माता पिता के बारे में कुछ खास बातें यादें आप शेयर करें अपने परिवार के बारे में सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगी और मुझे बहुत खुशी है कि अभी आप अब मेरी आपसे मुलाकात हो रही है बातचीत हो रही है तो अगर मेरे बचपन के बारे में कहा जाए तो वैसे मैं महाराष्ट्र के एक जलगांव शहर से हूँ और मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई थी और फिर बाद में फिर जब मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना है तो फिर वैसे आ, मैं फिर पहले पुणे गई थी जहाँ पर मैंने मेरा कॉलेज कंप्लीट किया ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज़म में मैंने कम्प्लीट किया तो जब मैं वहाँ पे कॉलेज कंप्लीट कर रही थी तब मैंने इस साइड बाय साइड में थिएटर एक्टिविटीज़ भी कर रही थी तो पुणे एक ऐसा शहर है महाराष्ट्र में जहाँ पे थिएटर की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरह से होती है कल्चरल हब भी कहते हैं उसे तो और ये सब मराठी ही था तो सब वहाँ पे किया मैंने तो मुझे लगता है कि वो ग्रूमिंग या फिर जैसे हम लोग बोलते कि कोई अगर टेनिस मैच खेल रहा हो तो नेट प्रैक्टिस जो होती है तो वैसे वो एक नेट प्रैक्टिस जैसा मेरा था तो ग्रूमिंग तो चलता ही रहता है लेकिन एक अच्छी शुरुआत मेरी पुणे से हुई थी और फिर बाद में जब मैंने मेरा पोस्ट कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गई जहाँ पे मैंने फिर प्रोफेशनली मैंने सोचा कि अब एक्टिंग में करना चाहूँगी तो फिर टू से फिर मैं मुंबई में हूँ और फिर आ, सीरियल्स में और फिल्म्स में मैं काम कर रही हूँ फैमिली में मेरा मुझे एक बड़ा भाई है जो वो भी एक्टर ही है अच्छा। और वो भी मुंबई में ही रहता है और मेरे आ, मम्मी मेरी मॉम जो है वो पेशे से वो इंजीनियर है डैड भी मेरे सिविल इंजीनियर ही है लेकिन वो दोनों को भी एक्टिव मतलब ऐसे कल्चरली ये सब एक्टिविटीज़ में उनको भी बहुत इंटरेस्ट था उन्होंने कभी प्रोफेशनली वो परस्यू नहीं किया लेकिन आ, हमेशा वो आ, पार्टिसिपेट करते थे उनका एक कल्चरल ग्रुप था तो शायद उसी की वजह से मेरे भाई में और मुझ में वो, वो चीज़ आ गई है तो आ, इसलिए फिर उन वो तो हमेशा ही सपोर्टिव रहे क्योंकि उनको पता है कि अगर आ, ये आर्ट फील्ड में अगर जाना है तो वो कैसा रहता है? कहते हैं तो उनको वो आइडिया था तो वो हमेशा से सपोर्टिव थे तो फिर उनको पसंद है कि हम दोनों भी ये फील्ड में काम कर रहे हैं अमृता जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और माता पिता का आशीर्वाद जहाँ मिलता है तो सफलता निश्चित मिल जाती है उनका प्यार और उनका हमें जो है आगे बढ़ाते रहता है तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आपकी जो पहली सीरियल या फिल्म जो भी आपने किया है उसकी कहानी थोड़ा सा बताएं वो कैसे आपका एंट्री हुआ आ, मेरी पहली सीरियल जो थी मतलब मैं बोलूँगी एज अ लीड जो पहली सीरियल थी तो जैसे कि हर किसी जिसका अगर मेरा सरनेम कुछ कपूर या ऐसे कुछ नहीं था तो मेरा तो कोई गॉडफादर है नहीं इंडस्ट्री में तो फिर मैं ऑडिशंस देती थी या वहाँ जाती थी कोई रेफरेंस से कोई कांटेक्ट से अगर हो जाता था तो तो वैसे ही मैंने एक सीरियल के लिए ऑडिशन दिया था जिसका प्रोडक्शन हाउस श्रेयस तर्पदे जो एक्टर है उनकी वो पहली सीरियल थी एज अ प्रोड्यूसर तो उसका मैंने ऑडिशन दिया था और फिर बाद में मैं दो तीन ऑडिशन्स हुए और सिलेक्ट होती गई होती गई होती गई और फिर जब मुझे फाइनली बोला कि हाँ आप लीड के लिए सिलेक्ट हो गए हो तो तब तक मुझे ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं सच में सिलेक्ट हो गई क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या चीज़ें बदल जाए और कोई अलग डिसीजन ले लें तो पूरा पलट सकता है और हम कुछ बोल भी नहीं सकते तो इसलिए जब मैं फाइनली जब मैं स्क्रीन पर मैंने खुद को देखा जो प्रोमो आया तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद मैं अब ये सीरियल कर रही हूँ जिसमें मेरा लीड रोल होगा और विश्वसनीय नहीं था वो तो मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे एक अच्छा मौका मिला था, था तब वो सीरियल का नाम था तुम सामसा सेम अस्त करके और उसकी भी डायरेक्टर जो थी प्रतिमा कुलकर्णी करके थी तो उनका नाम मैंने बहुत पहले से सुना था क्योंकि वो भी थिएटर और इसमें उनका नाम काफ़ी है तो मुझे बहुत नर्व घबराहट भी थी मैं बहुत नर्वस भी थी कि एक सीनियर हस्ती के साथ मैं काम करूंगी और लेकिन मुझे खुशी भी थी कि बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट हो जाए तो वो मेरा शायद नसीब था कि मैंने शुरुआत के कुछ दिनों में उनके डायरेक्शन के अंडर मैंने काम किया था वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ऐसे स्टूडियज टाइप्स की रहती है वैसे थी और फिर वो बहुत फोकस्ड और उसको करियर बना उसको साइकोलॉजिस्ट होना है, है और कोंसिडेंस ये था कि मैंने मेरा भी ग्रेजुएशन बी ए साइकोलॉजी में ही हुआ था तो मुझे वो भी खुशी थी कि अच्छा चलो फिर ये कैरेक्टर जो है मेरे पेशे से मिलता जुलता है तो वो ऐसे फोकस्ड और लेकिन वो प्यार में पड़ जाती है तो फिर कुछ कह नहीं सकते फिर बाद में मतलब ऐसा नहीं है कि उस वो पढ़ाई छोड़ देती है लेकिन उसको ऐसा लगता था कि नहीं नहीं मैं तो प्यार व्यार के लिए मेरे पास तो टाइम तो नहीं है तो ये सब तो बाद में सब होगा लेकिन कुछ सिचुएशन से ऐसी आ जाती है कि वो उसको प्यार हो ही जाता है और फिर जिससे प्यार हो जाता है वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर रहता है तो फिर वो सारी स्टोरी थी कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर और ये एक लड़की जो बहुत वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती है और स्ट्रगलिंग एक्टर जिसका फिनेंशियली और ऐसे वो जो सेटल नहीं है तो वो जो स्ट्रगल रहता है कि सपोर्टिव एज अ से मतलब पार्टनर हो तो कैसे सपोर्ट करना चाहिए उसके बारे में वो स्टोरी थी अमरुजा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका पहला ब्रेक किस तरह से हुआ और आपको पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन बाद में आपने जब प्रोमो देखा तो आपको विश्वास हो गया और आपको अच्छा लगा कि आपके जो आपने स्टडी किया था उस हिसाब से वो स्टोरी में कुछ मैच हो रही थी चीज़ें आपको अनुकूल लगी और पहला सिचुएशन था तो आपको भी बहुत खुशी हुई और आपने उसको किया और उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे रेडियो मधुबन के माध्यम से बहुत सारे श्रोता मित्र आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे मैं सबको बताना चाहूँगी कि अभी दिवाली आ रही है तो आ, बहुत अच्छे से मनाइए दिवाली और अगर हो सके तो फायर क्रैकर्स जो है वो उ, उनका इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि उससे बहुत एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन सब होता है तो उसके बगैर अगर आप दिवाली को एंजॉय कर सको तो बहुत बढ़िया बात है तो सारे जो श, आ, सुन रहे हैं सब लोग तो उनको मैं दिवाली की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और आ, थैंक uh, यू कहना चाहूँगी कि आज uh, उनके सामने उन्होंने मुझे मेरी स्टोरी बताने का एक मौका दिया वेल well, uh, मेरे सेट पे एक uh, बात मेरे सेट पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे डायरेक्टर और मेरा को-एक्टर के जो हर बहुत दर्दी है गानों के तो बहुत सारे गाने वो गाते रहते हैं तो जब से सीरियल शुरू हुआ तब से मैं बस गाने ही सुन रही हूँ पुराने और लेकिन मैं मेरे पसंदी का गाना अभी गाऊंगी <laughs> तो वो गाना होगा अभी मुझे ऐसे जो दिमाग में फटाक से आ रहा है वो है कि के रंग से दिल की चमन से तुझको लिखी कैसे बताओ किस किस तरह में ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आप याद किया है और हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको अमृजा जी और अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर हमारे सभी रेडियो लिसनल जो है देश विदेश में यूथ भी सुनते हैं बड़े भी सुनते हैं तो यूथ को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला होगा क्योंकि फिल्में दुनिया में या टीवी में आने के लिए किस तरह से हमें मेहनत करनी पड़ती है मशक्क़त करनी पड़ती है वो आपके शब्दों से हमें पता चला है और कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता भी मिल गया होगा और वो भी अपने करियर में अच्छा करे ऐसी शुभकामना करते हैं फिर से एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सुनाए हैं रेडमोट वन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो फूलों के रंग से दिल की कलम से कुछ गोली की रोज पाती कैसे बताऊँ किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही आगों में जागा लों में उलझा रहायूं जैसे कि माला में धागा हाँ बादल बिजली चंदन पानी धैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कितना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार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 मन हो जाए भीड़ के बीच भी झकेला हाँ बादल बिजली चननी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हाँ इतना मदिर इतना मधुर dan हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए आधीन रोका पानीन टोका दुनिया ने, ने हंस कर पुकारा तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कितना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन